मन की पांच अवस्था होती है शिप्त विक्षिप्त निरुद्ध एकाग्र ये चार अवस्था तक शिप्त तो सारा संसार क्षिप्त है कभी सुखी कभी दुखी ऐसे शिप्त विक्षिप्त कोई कोई एकाग्र होते हैं ध्यान में थोड़ी देर एकाग्र हो कोई वेले होते निरुद्ध लेकिन उत्थान काल में वे भी विकम कंपित हो जाते पांच में होते तत्व ज्ञानी ब्रह्मवेदा अविकम्प योग भीड़ में युद्ध में बंसी बज रही समाधि में भी वही सुख और व्यवहार काल में भी वही सुख रूप स्वभाव में जोखे क्यों जगे और ऐसा पुरुष बहुत दुर्लभ है आम आदमी तो विक्षित विक्षित तो सारा संसार भरा है लेकिन एकाग्र कोई कोई फिर एकाग्रता में भी प्राणों पर चढ़ाकर मूढ़ अवस्था आती कई वर्ष बीत तो गए लाओ घोड़ी तो वो भी इतना हितकारी नहीं है निरुद्ध अवस्था हितकारी है उससे सामर्थ्य आता है हिणाकर्षकों की निरुद्ध अवस्था मूद अवस्था पहले मैंने बताई हुई ये बात राजा दिलीप के यहां कोई बहु रुपया बहु रुपया समझते हैं तो मांगने वाले होते कभी कोई रूप बना ले कभी कोई जोक वाला बना ले तो ऐसा रूप बनाया कि राजा दिलीप चकित हो गए महात्मा समझ के उसका आदर करने लगे, तो बोले बस हो गया ना खालिया धोखा मैं वही हूं अरे तू इतना सच्चा भी है वरदान तो कुछ इनाम मांग ले अशर फिर ले जाओ बोले नहीं राजन इनाम में तो मुझे आपका काली घोड़ी ने जो भागती तो हवाओं से बातें करती आपकी घोड़ी चाहिए बोले घोड़ी तो नहीं दूंगा और कुछ मांग ले। बोले नहीं चाहिए तो घोड़ी मैं आपको दूसरा एक चमत्कार दिखाता हूं मुझे आप एक संदूक मंगवाइए और एक खड्डा खुदवाइए और संदूक में मैं बैठूंगा समाधि लगाऊंगा आप मुझे संदूक मेरी संदूक गाड़ दीजिए और छह महीने के बाद खुलवाई अगर मैं जिंदा मिलू तो फिर तो घोरी दोगे छह महीने बिना अन्न जल के धरती पे गाड़ने के बाद भी तो जिंदा बोले हां तो दिलीप ने ऐसा ही किया छह महीने बीते तो मंत्री ने कहा महाराज आज्ञा हो तो उसको खुलवाए बोले जिंदा होगा तो घोड़ी मांगेगा हूं मुझे देनी नहीं है और फिर गाड़ना पड़ेगा मरा हुआ होगा तो फिर भी लाश को गाड़ना पड़ेगा रहने दो तो वर्षों की लंबी कतार बीत गई दिलीप राजा गए दिली दूसरे राजा गए तीसरे गए दशरथ राजा भी वृद्ध हो गए राजा राम जी थे और वशिष्ठ मुनि उन्हें बात सुना रहे थे कि चित्त जैसा थान लेता है कैसी कैसी वस्ता में चित्त पड़ा रहता है तो तुम्हारे राज्य में ही फलानी जगह पर राजा दिलीप के जमाने का वो घोड़ी की वासना लेकर पड़ा है मूड चित्त बनाकर चलो राम जी तुमको दिखाते है आश्चर्य तो जगह बताई खड्डा खोदा संदूक निकाली और ऊपर कुछ हल्की सी थप थपी की उसका प्राण नीचे लाए जीव तालु में से खींच के नीचे उतारे तो उसको सुमृति बोले लाव घोड़ी लाव भरी, लाव भरी, अरे हजारों वर्ष बीत गए मूर्ख अभी भी घोड़ी की वासना नहीं गई घोड़ी गई उसकी बेटी बेटी की बेटी बे। उसका वंश खप गया खलास हो गया लेकिन तेरी वासना नहीं बीती तो में जो वासना लेके चित्त भटकता है एक जन्म दो जन्म नहीं हजारों जन्म तक लाखों जन्म तक भटक ही रहा है तो थोड़ी देर भटकान बंद हुई तो बोले चित्त शांत हो गया शांत तो होना अलग बात है मूड होना अलग बात है सुन हो गए जैसे क्लोरोफॉर्म दे दिया कुछ कह दिया वेंटिलेटर पे रख दिया तो कोई जिंदा थोड़ी है वो जिंदा दिखता है तो मूर्ता में चला गया तो मूड चित्त होना तो बहुत खतरा है क्षिप्त विक्षिप्त तो अजाया समय खराब करता है लेकिन मूड भी अजाया समय खराब करता है निरुद्ध होने में बड़ी शक्ति होती है यहां से बद्रीनाथ जाएं तो बीच में पीपल को चट्टी आती है वहां से पूर्व दिशा में कोई खास पर्वत का नाम बताया गया था उस पर्वत की गुफा में गया तो कहीं के, के जाना पड़े फिर खोद खुली जगह है फिर थोड़ा झुक के जाना पड़े ऐसे करते करते बोले मैं पहुंचा तो एक युवक साधु थे दूसरे वृद्ध थे सुनवादी का बेटे तुम इधर कैसे पहुंचे महाराज आपका पता आप फलाने व्यक्ति ने दिया है आपके दर्शन करने का है योग सीखने का है तो अच्छा तुम तो भूखे प्यासे भी होंगे उधर झरना बहरा है तुम्हारा तो मन भावन प्रसाद भी मिल जाएगा झरने में जुठन नहीं डालना गए तो मेरा चेवड़ा मुझे पसंद है तो चेवड़ा पड़ा था लड्डू पड़ा था और थका था भूखा था मैं खाया जब थोड़ा बचा तो जूठन नहीं रखना बोले अब तो क्या करें तो मैंने तो चुपके से मारा तो है नहीं जूठन डाल दी हाँ तो दो के चले गए महाराज पालिया बोले हाँ जूठन वूठन तो नहीं किया कुछ डाला ऐसा करके आंख बंद की तो जहां से चला था वहां पहुंच गया फिर खोज खोज के वो जगह मिली नहीं तो संकल्प से आपका मनपसंद भोजन भी बन गया लेकिन फिर आप कब मिले उन्होंने अपने संकल्प से आपको वहीं भेज दिया जहां से चले फिर तो दोबारा मिली नहीं तो योगियों में सामर्थ्य होता है निरुद्ध वालों में तत्व का मार्ग अलग है ब्रह्म का लेकिन ये चित्त के निरुद्ध करके जो योग सामर्थ्य पाते जैसे हृणा कश्यव खेत खलियों में फसलें तो लहरा देता था रावण के पास भी कई शक्तियां सिद्धियां थी शुरू में गुरु जी की आज्ञा मिली दीसा में रहने लगा तो दीसा में एक मणिलाल मणिभाई दवे करके ब्राह्मण रहता था वृद्ध था वो कहीं साधना करता था तीन तीन महीने की समाधि तो एक घंटा दो घंटा तीन घंटा ऐसे करके बहत्तर घंटे एक साथ समाधि में बैठ वर्ष में एक बार अपने बच्चों से और भक्तों से मिलने को आता था उस समय मेरी उम्र अट्ठाईस उनतीस साल की थी और वो उस समय पैंसठ साल का था बहुत तो प्रभावशाली था योगी राज तो किसी ने बोला कि यहाँ एक युवक साधु रहते हैं तो दर्शन वैसे आ गया मिलने तो मेरे को देखा उसने तो मेरे गोद में मत्था टेक के रोने लगा प्रभु कृपा करो कहा रहते हो कैसे तो फिर बताए बोले आप इधर रहते हैं आप मैं जहा साधना करता हूँ वहां भी राजो पधारो सुविधा है अनुकूल मैं चल दिया उसके साथ अहमदाबाद से पचपन किलोमीटर दूरी पे होगा पचपन साध जो भी होगा उतरिया महादेव जगह है अभी भी है वो संस्था वहां वो जाके साधना करते थे उस समय पास में जंगल था खाइया थी नदी के आसपास, तो मेरे को भी कमरा वमरा मिल गया उस संस्था से उसी ने दिलवाया था तो और ध्यान करता मेरे प्रति उसकी भक्ति आदर था मेरे को तो शाम में भक्त मिलते थे या भीड़ भाड़ होती थी मेरे को तो एकांत मिल गया उनको भी थोड़ा सब सत्संग मिल जाता था दस 15 20 दिन रहे थे उधर उत्कंठेश्वर महादेव उन तड़िया महादेव भी बोलते बाद में मेरे को पता चला कि वो एक घंटा दो घंटा करके बहत्तर घंटे की समाधि लगाई लेकिन जब उठे तो उनको पैरालाइज हो गया था 80 साल की उम्र थी हो गई थी तब के बाद फिर मेरे से मिलने आए तो मैं कहा तुमको तो पैरलाइज हो गया था हां बोले ध्यान में से उठा तो एक अंग चले नहीं फिर क्या क्या ऐसे करके आप घुमा दिया ठीक हो जाए तो ठीक हो गया तो निरुद्ध में संकल्प सामर्थ्य भी होता है यदि वह संकल्प चलाए तो निरुद्ध दो प्रकार का होता है एक तो धारणा ध्यान समाधि करके एकाग्रह हो जाओ दूसरा तत्व चिंतन करके आपका चित्त अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है तो सिद्धियां भी